बॉस तेरह मिनट हो चुके हैं तारीख के एक आदमी ने उससे कहा अब बस दो मिनट और बाकी है हाँ दूसरे आदमी ने कहा ये रस्सी पूरी अंदर जा चुकी है और अब इसमें कुछ हलचल भी नहीं हो रही है मुझे तो लग रहा है कि ये वो बेचारा पानी में डूबकर ही मर गया अब रस्सी बाहर खींचकर देखें क्या मुझे तो खजाने के मिलने की संभावना जीरो, जीरो भी नहीं लग रही है अरे सैकड़ों साल पुरानी बात हो गई है अब तक भला खजाना थोड़ी ना यहाँ रखा रहेगा एक दूसरे आदमी ने भी कहा अच्छा एक बात तो है वो आदमी लॉजिक तो सही दे रहा था खजाने के बारे में जो कुछ बता रहा था वो सब भी सही था लेकिन फिर भी इतने टाइम बाद अब खजाने का मिलना नामुमकिन ही है को को तारिक ने भी खांसते हुए कहा वो तो मुझे पता ही है अगर खजाना मिलना होता तो हमारे गुरुजी को ही मिल गया होता क्यों गणेश सही कह रहा हूं ना मैं गणेश महात्र ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा अरे रुको रुको ये देखो रस्सी में कुछ हलचल हो रही है कोई खींच रहा है रस्सी देखो एक आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा तुरंत ही दो आदमी ने मिलकर रस्सी को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया तारिक ने भी मुड़कर पानी के भीतर हो रही हलचल को ध्यान से देखा और फिर तुरंत ही बंदूक निकालकर वहां निशाना लगाने लगा उसने अपने मन में प्लान बना लिया था कि अगर विक्रांत खाली हाथ लौटा तो फिर बिना किसी सवाल के उसे गोली मार दूंगा अब उससे कुछ बात ही नहीं करनी है नहीं रुक जाओ तारिक ने बंदूक ताने खड़ा देख नैना उसे रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके आदमी उन्हें नैना को पकड़ रखा था उसे हिलने डुलने का भी मौका नहीं मिल रहा था यह क्या हुआ रस्सी को बाहर की तरफ खींच रहे आदमी ने कहा क्योंकि रस्सी को खींचना अब काफी मुश्किल हो रहा था रस्सी पहले से ज्यादा भारी लग रही थी और इन लोगों को इसे खींचने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी अरे इसने रस्सी को किसी और चीज से बांध दिया होगा और खुद पीछे की तरफ जाके अटैक करने वाला होगा तुम लोग सावधानी से काम करो तारिक ने अपने आदमियों से कहा उसके इतना कहते सारे आदमियों ने इधर उधर देखते हुए बंदूक से निशाना लगाना शुरू कर दिया ये सब लोग चारों तरफ चौकन्ने होकर देखने लगे लेकिन कहीं से कोई हलचल होती नहीं दिख रही थी खींचो तारीख लगा फिर से सब लोग पूरी ताकत से रस्सी को खींचे जा रहे थे थोड़ी देर तक रस्सी खींचने के बाद इन लोगों को आभास होना शुरू हुआ कि कोई चीज तल पर आ रही है आराम से आराम से खींचो और फिर से सभी ने पानी की तरफ निशाना साधकर खड़े हो गए फिर कुछ ही सेकंड में पानी एक छपाक की आवाज हुई और वहाँ तल पर गोल्डन कलर की कोई चीज नजर आनी शुरू हो गयी तब बड़े ध्यान से उस तरफ देख रहे थे तभी अगले ही पल विक्रांत अपने हाथों में गोल्डन पिलर को लिए हुए धीरे धीरे पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया मिल गया, मिल गया। चिल्ला रहा था विक्रांत को गोल्डन पिलर के साथ देखते तारिक ने अपने सभी आदमियों को बंदूक नीचे करने का इशारा किया और खुद भी बंदूक नीचे करके खड़ा हो गया वो बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था की मानो वो कोई सपना देख रहा हो खुद गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रांत ने गोल्डन पिलर ढूंढ निकाला है यहाँ तक कि दोनों ओल्ड एक्सपर्ट्स मिस्टर रस्तोगी और प्रोफेसर त्यागी भी विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे उन्हें तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था विक्रांत पानी में गोल्डन पिलर को हाथ में लेकर खड़ा था और बाकी के सब लोग उसे हैरानी भरी नजरों से घूरे जा रहे थे कुछ सेकंड तक सब यू ही खड़े रहे और फिर विक्रांत ने तारी की तरफ देखते हुए कहा देखा कहा था ना मैंने खजाना यहीं रखा है लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे ये देखो अब तो मानोगे ना नीचे और भी खजाना पड़ा हुआ है विक्रांत सही में, सही में तो ने, ने तारीख की तरफ देखते हुए कहा तारीख तारीख मुझे गोल्डन पिलर मिल गया है आओ जल्दी करो मुझे बाहर निकालो तारीख जैसे विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा विक्रांत पानी से बाहर निकल कर आ गया लेकिन तभी तारीख का हाथ फिसल उठा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगा और उसके आदमी ने उसे संभालने में इसी बीच मौका पाकर विक्रांत ने दो काम किए पहला तो उसने अपनी जादुई चाबी का इस्तेमाल करते हुए नैना के हाथों में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया तुरंत ही अपने हाथ में ली हुई मोती को वहाँ जमीन पर बिखेर दिया अब जमीन आरोप मोती बिखरा हुआ देखकर तारीख के सभी आदमी तुरंत ही इसे उठाने के लिए दौड़ पड़े और फिर तभी मौका पाकर विक्रांत ने अपने सामने खड़े एक आदमी को पानी में धकेल दिया उसने अपने हाथ में लाइट पकड़ा हुआ था तो उसके पानी में गिरते ही लाइट बंद हो उठी और यहाँ पर अंधेरा छा गया फिर विक्रांत ने एक और आदमी को भी पानी में धकेल दिया ओए पकड़ो इसे मारो साले को तारिक ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा और फिर तुरंत ही उसके आदमियों ने बंदूक उठाकर विक्रांत के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया लेकिन तब तक नैना भी फ्री हो चुकी थी उसका हाथ खुल चुका था उसने अपने ठीक बगल में खड़े आदमी के मुँह पर जोरदार पंच जड़ दिया इसके बाद उसके हाथ से अपना राइफल छीन लिया और फिर उसने ताड़ताड़ करके गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया इसके बाद तो यहाँ दोनों तरफ ऐसी लगातार गोलियाँ चलनी शुरू हो गयी भले ही विक्रांत बहुत थका हुआ था लेकिन फिर भी वो अब तक फुल एक्शन मोड में आ चुका था तारिक के आदमियों को एक एक करके वो पंच करता जा रहा था कुछ ही देर में उसने तारिक के कई आदमियों को पानी में धकेल दिया था यहाँ लाइट काफी कम हो चुकी थी इस वजह से तारिक के आदमियों को और दिक्कत हो रही थी लेकिन विक्रांत का नाइट विजन अभी तक एक्टिव था ऐसे में उसे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी नैना एक एक करके सभी आदमियों को गोली से शूट किए जा रही थी तभी अचानक से उसके पीछे से कोई आदमी अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा पूरी राइफल लेकर उसकी तरफ नहीं घूम सकी ऐसे में उसने राइफल के हैंडल को ही पीछे की तरफ धकेलते हुए गर्दन पर कोहनी से वार करते हुए उसे जमीन पर धराशाई कर दिया तभी एक आदमी तेजी से अंदर भागता हुआ उसे तारीख ने गुफा के बाहर खड़ा कर रखा था वो अंदर की तरफ जाकर विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा वो विक्रांत पर पीछे से अटैक करने वाला था अचानक से नैना ने उसे अपने राइफल से शूट कर दिया जिसे वो कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा लेकिन उसके पीछे दो और लोग अंदर की तरफ भागते हुए देखे नैना ने उनके ऊपर भी गोली चला दी लेकिन उन्हें ये गोली लगी नहीं लेकिन इसका असर ये जरूर हुआ कि वो दोनों अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़े हो गए विक्रांत और नैना ये बात अच्छे से समझ रहे थे कि अगर यहाँ इन लोगों पर कंट्रोल करना है तो फिर इनके चीफ को पकड़ना होगा चीफ को पकड़ने के बाद ही उसके आदमियों पर कंट्रोल किया जा सकता है वरना तारीख के इतने आदमी यहाँ पर थे कि उनसे एक एक करके लड़ना विक्रांत और नैना के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन अगर इनके चीफ तारीख को कैप्चर कर लिया गया तो फिर आसानी से इन सबको सबक सिखाया जा सकता है इसी सोच के साथ नैनन ने को अपने कब्जे में लेने की कोशिश शुरू कर दी हालांकि तारीख बहुत चलाक था जैसे ही उसने यहां पर गोलियों की आवाज सुनी थी वैसे तुरंत वो अपने हाथों में गोल्डन पिलर को लेकर यहां से भाग चुका था